राग सात प्रकार का विचार हो गया द्वेश द्वेष विचार प्रकार का है राग द्वेष और मोह तीनों का नाम दोष है उनमें से राग सात प्रकार का आपने जाना इच्छा, अनुकूल वा, वेतना वाघारंभ चेष्टानुकूल वेतन शरीरारंभ एकत्र भिन्न य बुद्धियारंभ प्रवृत्ति वाघ बुद्धि और शरीर से होता है वचनानुकूल अनुकूल जो उसके अनुकूल जो प्रवृत्ति उसका वाघ आरभ कहते हैं चेष्टानुकूल जो यत्न उसके उसका शरणारंभ करते हैं और इन दोनों से भिन्न यत्नों को बुद्धिम्भ कहा जाता है वो जो द्वेष है वह अविच्छय प्रकार का है क्रोध पहला क्रोध तो सब जानते हैं कि सब करते आए हैं जन्म से अभी तक कौन नहीं किया गुस्सा ईर्ष्या दूसरी ईर्ष्या दूसरे को गुण को देख देख के जलन होना ईर्ष्या असुया दूसरों के गुण में दोष का आविष्कार करना ये असुया द्रोह द्रोह तो द्रोह है विरोध करना अमर्श असहनशीलता और अभिमान उसे दुर्भिमान आने का अभिमान होता है यह अभिमान इच्छा प्रकार का द्वेष की कोटि में आ जाते हैं सब द्वेष के अंतर्गत ही अभिमान भी द्वेष का कारण है इसलिए उसको तो भी द्वेष कोटि में ले लिया क्योंकि अभिमान को चोट लग जाता ना अपना अपना जब जिसका जो अभिमान है वो सर्व पर चोट लग जाए अहंकार के चोट लगे वो एकदम वो द्वेष में आ जाता है इसलिए उसको द्वेश का कारण है अभिमान हो ही नहीं सकता वो गाली देवे मार दे क्या मारक पड़ेगा तो, तो मिर्ची हो जाएगा वो एकदम लाल लाल हो जाए गुस्सा छे कार्य का भाव के हिसाब से उन्होंने बता दिया कुछ कार्यो को ले लिया कुछ कारणों को गिना दिया हमेशा कोई भी प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर किसी तरीके से होता है मानस प्रवृत्ति हमने कल कहा था ना मानस जिसको हमने कहा कल युग इसका कोई प्रभावी नहीं है और वाचिक और मानस मानस को इन्होंने यहां बुद्धार्म कहा है इतना ही अंत में आते हैं मोह मोह भी सात प्रकार के काल कांड भाव के आधार पर विपर्य सबसे पहला है मोह के कारण से ही मोह चित्त वैचित्य मोह दातु चित्त का वैचित्य को कहा है मन चित्त एकाग्र नहीं रहा विचलित हो जाए तब आप निश्चय नहीं कर पाते कोई चीज को सब उल्टा उल्टा निर्णय होने लगता है इसी का नाम मोह है समस्त उल्टे निर्णयों का कारण है मोह कार्य उल्टा निर्णय इसी का नाम विपर्य भ्रांति शुक्ति को रजत देख लेना थोड़ा सावधान रहेगा तो शुक्ति में रजत नहीं दिखेगा थोड़ी सी सावधान एकाग्रता आ जाए पर रस्सी में कभी सांप नहीं दिखेगा लेना आदमी के अंदर धैर्य नहीं रहता है हड़बड़ा आ जाता है तो वो उल्टा उल्टा ग्रहण कर लेता है किसी भी चीज में धैर्य इसलिए कश्चित धीरा सभी शास्त्र क्या कहता है कस्चित धीरा कोई कोई धीर पुरुष होता है जो सबको सही से ग्रहण कर पाता है इसलिए मोह ही के कारण से ये विपर्य होता है अथवा वेपरिय मानो बिल्कुल उल्टा भी ग्रहण कर संशयग्रस्त तो हो ही जाएगा ऐसा है कि वैसा है पता नहीं कैसा है यूं सोचते रह जाता है वह संशय कोठी में चला गया ताक तर्क उसमें भी प्रतिकूल तर्क करेगा कुतर्क करेगा अनुकूल तर्क बहुत कम लोग कर पाते शास्त्रानुकूल तर्क करके अपने जीवन को तर्क संबद्ध कर दें, वह साधकों में ही संभव ले क्या करते हैं? शास्त्र के प्रतिकूल तर्क करते हैं स्वानुकूल तर्क कर लेंगे बल्कि अपनी जो विचार है अपना जो प्रवृत्ति है अपना जो उसके अनुकूल तर्क फिट कर देते हैं भले भी शास्त्र विरुद्ध उन्हें कोई लेन अधिकतर लोग बुद्धिमान लोग आजकल के जो बुद्धिमान कहे जाते हैं जो वो सब इसी कोटी के हैं अपने अपने मतलब से तर्क को इस्तेमाल करना जानते भले वो शास्त्र के बिल्कुल खिलाफ वो भी मोह के कारण से ही है वो भी मोह के कारण से और मान मान सम्मान ये भी मोह के कारण से अपने ही ज्ञान अपना ही धन अपने ही सामर्थ्य का एक मान है जिसके वजह से वो चाहता है लोग हमारे सम्मान करें सम्मान का भूख जो है बहुत खराब चीज है। लोगों को रहते हैं हमको माला पहना प्रमाद है और मोह का कार्य क्या है प्रमाद व्यक्ति प्रमाद करने लगता सोचता ही नहीं है प्रमाण करने जैसे कर महात्मा लोग जो है प्रमाण करते मोह वैशात घर द्वार छोड़ के आए महात्मा हो गए हैं साधु हो गए फिर ये भंडारों के सारा माल बटोर कर घर पहुंचा दे मोह है ना घर वालों से थोड़ा पत्नी है बच्चे हैं कैसे जीरे होंगे कम्बल ठीक नहीं होगा चलिए तो यहाँ से बढ़िया कंबल मिला ले जाए पाप तो लेने वाले को पाप नहीं लगता लेने वाले को पाप कि देने वाले तो मालूम नहीं ना आपको संत मान के आपने क्यों पहना फिर पह? आप धोखा दे रहे हैं ना देने वाले को वेश पहन कर पहन शर्ट करके खड़ा हो जाओ क्यों देगा देगा क्यों वो नहीं देगा वो तो गलती किसकी है देने वाले की नहीं ना आपने वेश वेशभूषा पहन करके उसको धोखा दे रहे साधु को वेश पहन लिए वो संत मान के दे दिया थोड़े आगे पीछे शेयरी करते फिरेगा पहले भी दस साल देखते रह गए कि भजन करता है कि नहीं करता है। भजन करता है नहीं तो रोज खिड़की से देखे सवेरे देखे रात में देखे करता है कि नहीं शाम को देखे यही काम धंधा रह गया सेठ का जांचते रहना आप भजन करते कि नहीं करते हो ये उसका वो अपना काम है देखा आप है संत है भजन करते मानिए देखिए आप माला लिए का पात्र, पात्र का भाई थी। और कि भाई। सब वैसे ही अनादिकल से चल रहा है रावण भी इसी वेश में आके दम सीता ने दे दे पात्र समझ करके सीता जैसे साक्षात लक्ष्मी का अवतार नहीं जानती क्या रावण है नहीं जानती थी जानती जरूर थी दी क्यों इस वेश कदर रह गया उस नहीं आती तो राउंड देते राउंड देती थोड़ी बहुत राउंड अपने वेश में आता भीषा नहीं देती उसको तो ब्राह्मण बन गया था या साधु बन गया था तभी मिलता उसको शास्त्र की मर्यादा का पालन किया ना सीता ने जानते राक्षस है शास्त्र की मर्यादा है कि संत कवेश में वेश को दे देना शास्त्री ये शास्त्रीय परंपरा है ऐसा है कि शास्त्र का विधि समझना इसलिए कठिन होता है ना इसे घना कर्मो गति क्यों कहते हैं हम लोग अपने तर्क विर्क कर जाते हैं इन शास्त्र का समझना बड़ा कठिन था तरफिके देशे काले पात्रे चा, दियते दानम वो शास्त्र गीता नहीं कहा देश काल पात्र को देख के देना चाहिए देश को तो देख के देंगे चलो हर बार में दे रहे हैं काल भी देख लिया भाई पूर्णिमा है सोमवती है सहेश्वर है अच्छे दिन दे रहे हैं देश और काल तो हमारे हाथ में देखने का तो पात्र को कैसे देख पाएंगे सो पात्र को पात्र का पहचान करना बड़ा कठिन का वो भी इस क्युग में तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि दान दाता के अंदर सामर्थ्य नहीं है ना वो जमाना उस बात की बात है जहां स्वयं समर्थ थे हर ऋषि देने वाला लेने वाला लेने राजा लोग पूरा वैदिक धर्म के अनुसार चलते थे उनके उस गायत्री की वजह से सामर्थ्य था अगले को के पहचान लेते थे तो वो सामर्थ्य सही कहां कली निकलना है मैं बार बार कहता हूं शांति प्रसन्न अशोकपति कहकर राजा का कहानी क्या बोलता राजा ना मेरा देश में कोई व्यविचारी पुरुष है क्योंकि व्यविचार स्त्री नहीं है तो कहां से व्यापचारी पुरुष होगा मेरे देश में ऐसा कोई चोर हो ही नहीं सकता चोर नाम का चीज नहीं हमारे देश के खाते अविद्वान नहीं अनाग्निहोत्र नहीं या तो अग्निहोत्र ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा अग्निहोत्र कौन करेगा ब्राह्मण वैसे कोई अग्निहोत्री है नहीं आज और पूरी देश ही ठेका लेकर बोल रहा है मेरे देश में एक भी ऐसा नहीं होगा जो अनाहित अग्नि आहित नहीं किया होगा वो जमाना थी उनके लिए वो श्लोक है पात्र पहचान आज के लिए नहीं बलि देखो देख रहा है ब्रह्मचारी ब्राह्मण है शुक्राचार्य कटे विष्णु है मत दो अपात्र है है ये ये सब कुछ बोलता है शुक्राचार्य चाहे कुछ भी हो इस बालक ब्राह्मण बालक का वेश में है मैं दूंगा बलि अपने धर्म का पालन उसका नाम अमर हो गया शुक्राचार्य के हिसाब से चलता तो कौन को नाम पढ़ना कहा जाता उसका सब इसलिए इतिहास है कि पात्र जानने के बावजूद भी कई बार देना पड़ता है जान रहे हैं कौन है खुद ने पहचान दूसरा पहचान करा रहा है बोल रहा है गुरु फिर भी दे रहे हैं ये धर्म है। राजा अमर हो गए वो लोग इसे श्लोक इस अपने स्थान पर जो विधान कर रहे हैं तो भी ठीक कर रहा है इन उसके अधिकारी आज के समय में है लेकिन आपात्र जानने पर भी कई कहानी है पुराणों में जान लिया ये ब्राह्मण नहीं है विष्णु नाटक करके आ रहा है अपात्र जाने के बावजूद भी क्योंकि यज्ञ में खड़ा था और दान देने का संकल्प करके खड़ा है और एक ब्राह्मण का वेश बालक है यज्ञ संकल्प से बंधा हुआ है अपात्र आया है ढोंग करके आया ब्राह्मण का वेश बना गया है और पाप उसको लगेगा हमारे यज्ञ नष्ट ना हो यज नहीं देगा यज्ञ तो नाश हो, हो गया यज्ञ के एक अपर और घट गया उसका यज्ञ बेकार हो जाएगा इसी वजह तो उसने युद्ध भी नहीं किया लोगों ने कहा मारो काटो लड़ाई झगड़ा हो, है ना? हम यज्ञ दीक्षा में हैं, इस समय दीक्षित हैं, हम शस्त्र कैसे उठाएंगे इस समय भले मेरे को बांध रहा है बांध लेने दो ले शस्त्र उठाएंगे ये धर्म है ये धर्म का रहस्य तो आसान थोड़ी समझे प्रमाद भगवान से होता है लोग घर ले जाते हैं। इसी पर बोल रहा था जो अधिकारी नहीं ना अधिकारी तो कहा है और सामर्थ्य कहा है विष्णु ढोंग का वेश बना करके लिया उस पाप को धोने का सामर्थ्य विष्णु में है आज जो वेश पहन के घर ले जा रहे हैं उनके पास है वो सामर्थ्य पाप को धोने का क्या कर रहा है कोई गायत्री जब कर रहा है कि क्या कर रहा है कोई वैदिक धर्म का पालन जब नहीं हो रहा है तेरे से तेरे का अधिकार कहां से बन रहा है क्या सामर्थ्य रहेगा इन लोगों से आजकल के समय में तो इन चीजों से बहुत सावधान होना पड़ता है प्रमाद से और अंत में आता है भय और शोक ये भी दो मोह का ही कार्य मोह की वैसे भय होता शरीर के प्रति मोह दो मृत्यु का भय आ गया वस्तु के प्रति मोह चोरी का भय हो गया भय होता है मोह के वजह से और अंत में रिजल्ट क्या है फल क्या मिलना है मोह का नतीजा शोक ही मिलना है ये दोनों कारीपोटि में आ गया भय और शोक इधर साथ माना मोह का प्रकार के और न्याय सूत्रकार ने तो मोह को महापाप प्रकार का ने बदला दिया पापियान अत्यंत निकृष्ट संसार में कोई चीज है तो वो मो है। मोह है तेम मोह पापियान नामूढ़ोत्पत्त है सूत्र नीचे दिया देखिए टीका में पांच पृष्ठ एकदम एक नीचे से दूसरे प्रकटक तेषाम मोह पापियान नामूढ़ोत्पत्ति है इन तीन में से भी द्वेष और मोह इन तीन में से जो मोह है अत्यंत पाप है रूप है पापियान अतिशयीन पाप क्यों अमूढ़ अर्थात मोहरित पुरुष के अंदर इतना नोत्पत्ति है अन्य जो जो है कौन राग और द्वेष वो भी उत्पन्न ही नहीं होगा जिसके अंदर मोह नहीं है उसका राग द्वेष पैदा नहीं होगा मोह ही जड़ है राग द्वेष के प्रति भी अब अंतिम जो है इसमें नवा नवा अर्थ है प्रतिभाव निरूपण प्रेत्यवने पुनरुत्पत्ति प्रत्य प्रत्य मे मरणोत्तर मरणन मृत भाव मने प्रेत्या, प्रेत्या मने मने प्रो प्रेत मन मृत प्रकृषण से ग जागर्गे जो भाव भाव मन जन्म लेना अर्थात पुनर्जन्म हो सच आत्मना पूर्व देह निवृत्ति अपूर्व देह संघात लाभ स्त और यह प्रतिभाव क्या है इस जीवात्मा का पूर्व देह को निवृत्त होना और एक नया देह आदि ये संघात है उसका प्राप्ति होने का नाम ही प्रत्य भाव है प्रत्य मैंने मरकर भाव मतलब जन्म पुनर्भाव पुनरुत्पत्ति पुनर इन्होंने क्या कह सुन उत्पत्ति पुनः का तात्पर्य यहां पर एक बार और ऐसा नहीं बारंबार। पुनः का मतलब है अभ्यास एक बार नहीं बारंबार, अनेक बार भगवान शंकराचार्य ने प्रयोग किया नहीं इसलिए पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन पुनः पुनः बार बार बोलते पुनः का मतलब यह है? अनंत बार तुम पैदा हुए हो अनंत बार मरे हो अनंत बार जो है माँ के जठन में पड़े रहे हो और पुनः एक बार अभी तुम चे रहे एक बार और जाओगे एक बार और ऐसा अर्थ पुनः नहीं है वहां पुनः बारंबार, बारंबार, बार, बारं वही अर्थ यहां पर भी लेना है पुनर् उत्पत्ति उन्हें बारम्बार मरना जन्मना इसी को प्रत्ये भाव कहते हैं पुनर्जन्म ये तो बोला अभी मैंने इसका प्रतिभाव तो है ना है ना ऊपर सौ साठ में पूर्व पुनर्वाहृति अपूर्व फल निरूपण दशा अर्थ है फल फल निरूपणम फलम पुनर्भोग साक्षात्कार फल क्या है भोग का दूसरा नाम फल है तो भोग क्या है सुख साक्षात्कार दुख निरूपणम पीड़ा तथ्य उत्तम पूरा विचार पहले हो चुका है सुखा भाव को दुख मानना चाहिए कि क्या विचार आया था इसे पहले ही विचार कर चुके फलम पुनः पुनः अलग कर दो हां। हाँ भोग बारम्बार अभ्यास पूर्वक जो सुख दुख का साक्षात्कार होता है इसी का नाम कर्मों का फल मोक्षो अपवर्ग मोक्ष इसको कहते हैं अपवर्ग आप अप्रणोती है नृज धातु से बनता है वर्ग वर्ग शब्द हटा देना वृक्ष से वर्जनम वृक्ष काई वर्जन अपवर्जनम अप वर्जनम इति अपवर्ग हटा दिया क्या हटाया संसार सब दुखों को हटा दिया इसी का नाम वोक्ष होता है अथवा मोक्षा पहले लिखा है था एक बार ना पवर्गो जिस अवस्था पहुंचने के बाद पवर्ग नहीं रह जाता है पर में पे नहीं रहेगा प नहीं रहेगा ऐसा अर्थ नहीं करना पाप, दोनों पल जब पहले बार जाया बने बंध भाव मने भय मने मरणम मरण। ये कोई भी चीज न रहे इसी का नाम अपवर्ग है सच और वह कैसे सिद्ध होता है एक विंशति प्रभे भिन्न से दुख से आत्यंत की निवृत्ति ही 21 प्रकार का भेदों से भिन्न जो दुख है उसका की निवृत्ति का नाम मोक्ष कौन है वो 21 प्रकार के भेद से भिन्न दुख कदवेस्तो शरीर एक षठ इंद्रिया ने छे इंद्रिया छठ विषय ष बुद्ध है छह विषय छह ज्ञान कुल कितना हो गया उन्नीस छ अठारह शरीरे 19 इति गौण गौण मुख्य सर, मुख्य भी भेद से शरीर शरीर का आ गया शरीर में भी होते हैं शरीर से विषम ग्रहण हो गया है शरीर के मन मन से ज्ञान होते हैं सब उसमें हो जाता है लेकिन गौण मुख्य भेद से इनको जान की इक्कीस कर विस्तार कर दिया गया सुखंखम सुख को भी अपने कैसे किना दे दुखों में करे सुख भी वास्तव में दुख ही है क्यों दुख का अनुसंगित दुख का जो पीछा पीछा चलते रहता है इसी वजह से दुख का अनुसंगित दुख के अनुसंगी का मतलब क्या दुख के अविना भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता है उसको विना भाव सुख दुख के बिना नहीं और दुख सुख के बिना नहीं भी दुख है तो कुछ दिन बाद कुछ देर बाद सुख मिलेगा अभी आप सुखी हैं कुछ समय बाद दुख जरूर आएगा ये सुख दुख का चक्कर चलते रहता है कभी एक ऊपर है कभी दूसरा वो नीचे है कभी, कभी वो ऊपर है सुख दुख इसे सुखानुषंगी दुख है दुखानुषंगी सुख है दोनों ही से दुख रूपयी है अनुसंग है ना अनुसंग शब्द आया अनुसंग मने अविना भाव उसके विना यह न होना दुख के बिना सुख नहीं होता सुख के बिना दुख नहीं होता उसको अनुसंग कहते हैं। अनुसंगो मूल में ही है ना अनुसंगो मूल में लिखा एक के बिना दूसरा ना होने का नाम अविनाभाव सचैम उपचार यह भी औपचारिक कथन है अविनाभाव भी औपचारिक व्याप्ति नहीं समझना भाव भी अविनाभाव कहते व्यक्ति को भी, अवेला भी।, भी, भी। ना अग्नि के बिना धुआं नहीं ये तर अविनाभाव पर भी तो अविनाभा उस तरह क्या नहीं लेना इसे कहते वो मुख्य था नियम था, नियम था वो साधु पक्ष निक्षि जैसे मधु था उसमें किसान थोड़ी सी जड़ मिला दिया तब मधु को भी जहरी कह दोगे शहद को जहर कहना पड़ेगा कैसे जहर मिला दे किसी ने जहर मिला दे तो मधु थोड़ी कहेंगे उसको अब उसके साथ तो नहीं कहेंगे किंतु जर, जर जरूर कहेंगे उसको क्योंकि वो मृत्यु काल में जाता है इसीलिए विष पक्ष निक्षेप उसी प्रकार यहां पर भी सुख को भी हमने दुख का कोटी में डाल दिया न पुनरअप वर्ग कथम सब पुनरअपर्ग खत्म अपवर्ग कैसे होगा जब यहां न्याय दस मालूम होगा किस प्रकार से ये लोग योग वेदान सबको घुसाते मोक्ष के लिए उसके बिना नहीं होगा कुछ भी शास्त्र विदित समस्त पदार्थ तत्व अपर्ग कैसा होता है अरे शास्त्र से पहले आप समस्त पदार्थों के तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे पहला काम आदमी का यह है साफ कर ज्ञान पहले सीधा ध्यान में अरे किसका ध्यान करोगे तुम तो तु? कोई पदार्थ का ज्ञान ही नहीं कोई तत्व का ज्ञानी नहीं किसका ध्यान करोगे तो किसका ध्यान करेंगे उल्टा सब चीजों का ध्यान करोगे अब भगवान ने इसलिए कह दिया किसका ध्यान करते हैं लोग विषान पुनसंग सुप जायते कहा ना भगवान ने सब लोग ध्यान कर रहे हैं किसका विषयों का ही ध्यान कर रहे हैं कोई भी परमात्मा आत्मा परमात्मा चिंतन तो शास्त्रीय विचारों पर ध्यान कोई नहीं कर रहा शास्त्रों ज्ञान ही नहीं तो ध्यान क्या होगा उससे विषयों का ही होना है जब विषयों का ध्यान करे उसका अंत पता है विनशति नहीं स्मृति स्मृतिनाचार ये जितने ध्यान शिविर हो रहे हैं सब अपने अपने ही विनाश का शिविर है ये सब ध्यान शिविर नहीं है ऐसे विनाश शिविर है ये ये तो का भोग में छोड़ दो सो तो क्या को हम ये लग की बात करें आप सिद्धांत सिद्धांत है पर? जीवन को भरोसा नहीं एयरप्लेन उड़ेगा कि कैसे उड़ेगा पहले ऋषि लोग हवा में नहीं चले जाते थे वैशिष्ट अनेक शरीर दिखा दिए क्यों सिंह <laughs> क्या जीवन मुक्ति नहीं हमारे ऋषि लोग जैसे पहले पुष्प विमान में दौड़ते थे करदम ऋषि जब विवाह हुआ देव होती क्या किए पुष्प विमान बनाया अपने संकल्प से दिव्य विमान सगल भोग संपन्न विमान अरे ऋषि इतने वर्षों तपस्या किया ध्यान समाधि बैठा, और वो अब शादी होती भोग दिव्य विमान बना दिया उसी समय निर्माण किया विमान का और विमान बिठा करके घूम रहे अनेकों लोगों में भ्रमण किया तो आजकल के महात्मा बने बने, बने विमान खड़े हुए तो परेशान क्यों हो बना होंगे वो तो बनाया ना उन्होंने विमान को संकल्प से वही बेचार तो बेचारे संकल्प से बना नहीं पाते तो माचिस भी नहीं बना पाते से बने बने खरीद लिया परम का भोग है मान लो छोड़ो नहीं है पराग में और बिना जय गलत तरीके से पैसे का ढोंग से पैसे कम पर ऐश कर रहे हैं तो हो जाए न रखमे आपने को क्या चिंता करना है अपने यह समझना है कि वे विदित समस्त पदार्थ तत्व से शास्त्रार्थ शास्त्र से समस्त पदार्थों के तत्व को जानने के बाद विषय दोष दर्शन विरक्त विषयों में दोष दर्शन होने से उसे विरक्त हो गया विवेक पहले फिर वैराग्य आ गया ना वेदांत की सारी प्रक्रिया ले रही है पहले शास्त्रों से तत्व तो ज्ञान क्रम तब गया विवेक ज्ञान हुआ अत संसार सबको वैराग्य हो गया विषय में दूरदर्शन मिथ्या है या जो भी समझोग और वहां से वैराग्य हो गया तब आप मुक्सता आ गई विषयों से छुटकारा कैसे पाएं? मुक्त होने की इच्छा जगी मुखो हो अब प्राप्त तत्व ज्ञान को लेकर के वो क्या करेगा ध्यानो योग की परंपरा के अनुसार योग के आधार पर जो ध्यान करने के लिए आवश्यक समक सामग्री क्या सामग्री है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार धारणा इन सबको अपना करके अपने आपको ध्यान के योग्य बना ज्ञान का चिंतन ध्यान करना शुरू कर देगा तब साक्षात्ता क्लेश ही आत्मा का साक्षात्कार कर, कर लेता है क्लेश है जो सारा क्लेश नष्ट हो जाएंगे निष्काम कर्म अनुष्ठान जब तक शरीर है अब क्या होगा जब आत्म साक्षार कर लिया क्लेश खत्म हो गए उसके अलावा कुछ प्रयोजन रहा नहीं लेकिन जब तक शरीर है अनेक जन्मों का अभ्यास के वजह से निष्काम भाव से कर्म उसी शरीर से होते ही रहेगा निष्काम भाव से नित्य निमित्त कम जैसा आश्रम में रह रहा है ऋषि थे यज्ञ वहाते हुए अल्प ज्ञान हुआ उस कर्म का कर पालन करेगा सन्यासी होते हुए जीवन मुक्त हो रहा है वहां जो तो उसके धर्मता जन्म के संस्कार के अनुसार जो भी इस प्रवक्रम शेष में प्रवकरण जो अनेक जन्म जिसने शास्त्राभ्यास ही किया है वो करेगा क्या अंत में भी वही करेगा उसका वही रहेगा उसके अनुरूप ही रहेगा उसका प्यास चलेगा वही करुष्ठान आदि धर्म अनर्जयता भविष्य के लिए कोई धर्म और अधर्म आदि का अर्जन वो करेगा नहीं अनर्जयता और पूर्व उपात धर्माधर्म प्रचे योग प्रभाव आदि और पूर्व जो प्राग्रम से जो धर्माधर्म थे अर्जित उनको अपनी योग सिद्धि से जान लेगा जान करके इसी शरण में सब कुछ कट्टर भोग खत्म कर देगा इसे कई महात्मा को देखा जाता है उनके शरीर अंत में सड़ रहा है ख़राब शरीर उनकी वृत्ति बिल्कुल ठीक रहती है वृत्ति कैसे ठीक है विचलित क्यों नहीं हो रही वृत्ति शरीर कितनी भी दुर्दशा में रहेगी लेकिन वृत्ति उनकी बिल्कुल शास्त्र में टिका हुआ है कारण यही है कि उन्होंने अपनी ही इच्छा से जो परम और दो तीन शरीर की परागक्रम बन रही थी उसको क्या कर रहा उन्होंने सबको इसमें प्रॉब्लम करना खत्म प्रमाण मिल रहा है विचार है वृद्धि से उसने जाना जान करके समाहत्य भूंजान समाहरण कर दी इसी शरीर में और भोग करके खत्म कर डाला पूर्व कर्म निवृत्त पूर्व कर्म की निवृत्ति हो गई वर्तमान शरीर अपगमे का नष्ट होने पर भावात शरीर नहीं रहा शरीर आदि एक विश दुख संबंधो न आगे के शरीर के लिए कोई धर्म कर्म रहा नहीं आदि एक विश्व प्रकार दुख का संबंध नहीं रह जाता है कारणाभावात स्वयं इस प्रकार से एक विश्व प्रभेद भिन्न दुख हानि और मोक्षा स्वप वर्ग चुत